राजस्थान के श्री तन सिंह जी द्वारा रचित पुस्तक होनहार के खेल इस पुस्तक का ऑडियो रूपांतरण सी.जी. रेडियो के लिए बैरागी चित्तौड़ भाग तीन विस्मृति बता रही है कि ये तो रानी पद्मावती के महल है इतिहास की बालू रेत पर किसी के पद उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं समय की चीनी खेह के पीछे दूर से कहीं आत्म बलिदान का उत्सर्ग की महान परंपरा का कोई कारवा आ रहा है उस कारवा के आगे चंडी नाच रही है तलवारों की खनखनाहट और वीरों की होंकारें ताल दे रही है खून से भरा हुआ छप्पर पर छल चल छला रहा है उसके पारदर्शी कंट के रक्तपान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं विकराल धारण कर भी वो कितनी सुंदर है, है। है। कैसी अद्वितीय रणचंडी पुरातन सत्य रहा कितना मंगलमय है कितना सुंदर है कितना, कितना भव्य है हाँ ये रानी पद्मावती के महल हैं। चारों ओर जल से घिरे हुए पत्थरों ने रो रोकर आंसुओं के सरोवर में गाथाओं को घेर लिया है दुख दर्द और वेदना पिघल पिघल कर पानी हो गई है और अब सूख सूख कर फिर पत्थर हो रही है जल के बीच खड़े हुए महल ऐसे लग रहे हैं जैसे वियोगी मुख बनकर जल समाधि के लिए तत्पर हो रहे हों अथवा सृष्टि के दर्पण में अपने सौंदर्य के पानी को मिलाकर योगाभ्यास कर रहे हों ये सती पद्मी के महल है अतिथि सत्कार की परंपरा को निभाने की साकार कीमतें तकाजा कर रही हैं, जिसके वर्णन से काव्य आदिकाल से सरस होता रहा है जिसके सौंदर्य के आगे देवलोक की सात्विकता बेहोश हो जाया करती थी जिसकी खुशबू चुरा कर आज भी संसार में प्रसन्नता की सौरभ बरसाते हैं, उसे भी कर्तव्य पालन की कितनी कीमत चुकानी पड़ी सब राग का ढेर हो गयी केवल खुशबू भटक रही है पारखियों क्षत्रिय होने का इतना दंड शायद ही किसी ने चुकाया हो भोग और विलास जब सौंदर्य के परिधानों को पहनकर मंगल कलशों को आम्र पल्लवों से सुशोभित कर रानी पद्मिनी के महल में आए तब सती ने उन्हें लात मारकर कर जौहर व्रत का अनुष्ठान किया था अपने छोटे भाई बादल को रण के लिए विदा देते हुए रानी ने पूछा था मेरे छोटे सेनापति क्या तुम जा रहे हो तब सौंदर्य के वे सौंद परिधान चीथड़े बनकर अपनी ही लज्जा छिपाने लगे मंगल कलशों के आम्र पल्लव सूखी पत्तियां बनकर अपने ही विचारों की आंधी में उड़ गए भोग और विलास लात खाकर धूल चाटने लगे एक ओर उनकी दर्द भरी कराह थी और दूसरी ओर धू धू करती हुई चौहर यज्ञ की लपटों से सोलह हजार वीरांगनाओं के शरीर की समिधाएं जल रही थीं। कर्तव्य की नित्यता धूम्र बनकर वातावरण को पवित्र और पुलकित कर रही थी और संसार की अनितता जल जलकर कर राख का ढेर हो रही थी दुधमुहे बच्चे धरती के पालनों में और ललनाएं स्वर्ग के विमानों में स्वर्ग की देवी देवता धरती के देवी देवताओं के स्वागत के लिए आकाश मार्ग से झुके आ रहे थे एक पुरातन मिलन का पुनरावर्तन हो रहा था अग्निदेव उस मंगल महोत्सव में प्रसन्न होकर धक रहे थे लग रहा था जैसे काल भैरव की विराट अर्चना की जा रही हो वेदना भी अपना स्वभाव रोना भूलकर वीरांगना हो पद्मिनी के साथ सती हो गई दुर्गा का घेरा डाले असंग के शत्रु सेना प्रश्न करती है यह धुआं कैसा उठ रहा है दुर्ग ने उत्तर दिया मूर्खों बल्कि मद से इतराकर जिस भौतिक वैभव के लिए तुम्हारी कामनाएं हैं वही धूम्रमय संसार है जो अनित्य है पीड़ित मिट गए पर सबल से सबल आतताई भी शेष नहीं रह पाए हैं जिनके सुख स्वतंत्रता और स्वाधीनता के साथ आज तुम खिलवाड़ करना चाहते हो अमर रूप में इन्हीं के खेल तुम्हारी बर्बरता पर व्यंग्य से मुस्कुराएंगे इतने ही में केसरिया बाना पहने दुर्ग से ढलते हुए वीरों को भ्रमपूर्ण दृष्टि से देखकर कर शत्रु सेना फिर दुर्ग से पूछती है और ये अंगारे कैसे हैं? दुर्ग उत्तर देता है मूर्खों ये कर्तव्य की है जो नित्य जला करती है और इसी में जला करती है जुल्मों की कहानियां इसी में आदताइयों के इतिहास चला करते हैं और इसी में चलते हैं स्वतंत्र प्रेम प्राण प्राणवीरों के प्राण घमास खून के कलकल -कल करते हुए नाले धरती की लाद छिपाने के लिए क्षत्रियों ने उस पर मानव वस्त्र डाल दिया उनकी पराजय शत्रु सेना की विजय पर व्यंग से मुस्कुराने लगी वर्षों के वैमनस्य का निर्णय दो ही घंटों में हो गया शत्रु दुर्ग में घुसे निर्जनता उनके स्वागत के लिए खड़ी थी क्योंकि वह जीवित तो और शेष थी सौंदर्य जलकर राग हो चुका था राज्य सत्ताहत हुई कराह रही थी अपनी अंतिम घड़ी की प्रतीक्षा में अधीर हो रही थी अलाउद्दीन का प्रस्तर हृदय भी रो उठा राग को उसने मस्तक से लगाया दुर्ग से पूछा कि भीषण नरसंहार ये विकराल रक्तपात और यह यज्ञानल में सर्वस्व अर्पण केवल तेरी रक्षा के लिए हुआ और तू पाषाण हृदय कितना जड़ और है जो मुख खड़ा है किंतु पिघल नहीं जाता दुर्ग ने शांत भाव से उत्तर दिया मेरी रक्षा इनका लक्ष्य होता तो ये मुझे अरक्षित छोड़कर कभी न मरते न चलते इनकी एक आन है एक स्वाभिमानी परंपरा है और उसकी रक्षा मर मिटकर ही की जा सकती है मैं तुम्हारे अधीन हो गया पर वे लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हुए अलाउद्दीन तुम इन भावनाओं को नहीं समझ सकते इन्हें मैं जानता हूँ क्योंकि मेरी छाती पर सदैव ऐसे ही खेल खेले गए हैं मैं इन अद्वितीय खिलाड़ियों के अचिन्ह्य खेलों का सदैव साक्षी रहा हूँ तुमसे पहले और तुम्हारे बाद कई मुझ पर चढ़कर आए हैं और आएंगे पर जब तक मरने की यह परम्परा चलती रहेगी तब तक मैं आधीन होकर भी गौरव से दुनिया को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाते हुए इनकी अनोखी कहानियाँ सुनाता रहूँगा इसीलिए मैं व्यथा और शोक में पिघलता नहीं बल्कि यहाँ के वातावरण और प्रत्येक निवासी को यही शिक्षा देता हूँ कि क्षुत्र देहाध्यास के ऊपर उठकर कर्तव्य को पहचानो। अलाउद्दीन ने अपनी फौज को कूच करने का हुक्म देते हुए कहा यहाँ के तो पत्थर भी मनुष्य हैं हैं। और भी पत्थर है। ये बैरागी बैरागी वियोगी नहीं। बीत राग है तेरे पावन चरणों में, में मेरा ये तुच्छ शीश अनुराग सिन्नत है श्रद्धा से शत शत प्रणाम तेरा उन्नत मस्तक आज तक किसी के समक्ष नहीं झुका और इसीलिए तुमने हमारा मस्तक सदा के लिए ऊंचा कर दिया आज वही न झुकने वाला मैं तेरे ही सामने कृतज्ञता से नतमस्तक हूँ प्रणाम शत, शत प्रणाम क्या हमें भी कोई शिक्षा दे सकते तुम हो तुम पत्थर होकर भी जाग रहे हो और हम इंसान होकर भी सो रहे हैं तुम्हें क्या शिक्षा दी जाए पथिक तुम्हारे पूर्वजों के खून ने तुम्हें कोई शिक्षा नहीं दी तुम्हारी माताओं और बहनों के बलिदान ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया तुम्हारे चाचल्यमान इतिहास से भी तुम कुछ नहीं सीख सके तो मैं क्या शिक्षा दे सकता हूँ जो उस जीवित इतिहास का एक जड़ और मूक स्मारक हो पर हाँ मेरी भी मर्यादाएं हैं जिनका मस्तक झुक गया है उन्हें जाकर कहना मेरे सामने आकर अपना मस्तक ना झुकाएं जिन्होंने एक जीवित जाति और जीवित इतिहास का स्मारक बना दिया है उन्हें ये कहना कि मैं उन्हें देखना नहीं चाहता वे कदम कभी इधर ना आए जो हार कर शत्रु के टुकड़ों पर जीवित रहने के लिए चल पड़े हों मैरागी चित्तौड़ पैदा, मैं उस समाज के जीवित अंश की खोज में जा रहा हूं, जो कर्तव्य के मार्ग में परिणामों की चिंता नहीं करता उस तो संजीवनी की खोज में जा रहा हूँ जिसका स्वादन कर ये समाज समय समय पर इतिहास बना सका है वो त्याग कहाँ है जिसकी पावन और चेतन धारा जड़ और मूक बन गई है वह आकाश कौन सा है जिसमें मेरे बलिदान का प्रखर सूर्य अस्त हो गया है मैं ढूंढ निकालूंगा उन्हें तेरी प्रेरणा का मुझ पर नशा छा गया है जिसे जीवन का नशा कहा जाता है इसी नशे में एक दिन धुर्त होकर आऊंगा और तुझे बताऊंगा कि मेरे पूर्वजों के ने मुझे क्या शिक्षा दी थी दिखा दूंगा बहनों का कोई भी बलिदान निष्फल नहीं गया है सिद्ध कर दूंगा कि मेरी जाजल्यमान इतिहास में अब भी शोले तहक रहे हैं और ये भी सिद्ध कर दूंगा की तुम मेरे इतिहास के जड़ मुख स्मारक नहीं एक प्रेरणा के पूंजी ये था रचित नहार के खेल पुस्तक का पहला निबंध बैरागी चित्तौड़ ये ऑडियो रूपांतरण सीजी रेडियो के लिए किया गया अगले अंक में हम आरंभ करेंगे इसी पुस्तक का दूसरा निबंध क्षिप्रा के तीर